सम्वसन अब तीन बाह्य प्राणायाम कर रहे हार प्राणायाम से प्राप्त स्थिरता और एकाग्रता का उपयोग मन को परमात्मा पर टिकाने के लिए करें निराकार कण में व्याप्त परमात्मा उसमें डूबा हुआ मैं अणु स्वरूप चेतनात्मा प्रत्याहार संकल्प करें उपासना काल में बाहर का कोई विषय आता हो तो उसे विचार का विषय नहीं बनाएंगे उपासना को करते रहेंगे धारणा लगा लें मन को एक स्थान पर टिका लें इससे मन और अधिक एकाग्र और स्थिरता को प्राप्त होगा इसका उपयोग ध्यान काल में करना है अब तक की गई अपनी सज्जा को देखिए अपनी स्थिति को देखिए एक सामूहिक चित्र एक सामूहिक स्मृति बनाएं। की सम्यक स्थिति प्रत्याहार और धारणा से युक्त एकाग्र स्थिर और शांत मन, अंतर्मुखी स्थिति ताकि ओम के माध्यम से ध्यान हे आप सर्वाधार हैं आप मेरे सभी प्रकार से आधार हैं आप माता के रूप में आधार हैं आप पिता के रूप में भी मेरे आधार हैं आप बंधु के रूप में आधार हैं आप मित्र के रूप में भी आधार हैं आप विद्या के रूप में भी आधार हैं आप मेरी धन संपत्ति के भी आधार हैं Shots, buddy. आप ही मेरे सच्चे बंधु और मित्र हैं आपसे प्राप्त ज्ञान ही मेरा सच्चा ज्ञान है आप ही मेरे समस्त हराई से अपना सर्वस्व स्वीकारें अर्थ की भावना बनाए रखते हुए श्लोक अपने मेरे बात बोले तुम्हें माता च पिता तमें chap i वर्व मम देव देवा देवा भावना को और कह करें आप ही मेरे सर्वस्व हैं आप ही मेरे सच्चे मित्र हैं आप ही मेरे सच्चे हितैषी हैं मेरे लिए आप ही सर्वोच्च देव हैं आप देवों के भी देव हैं कहेंगे आखिर गायत्री मंत्र और उसके अर्थ के माध्यम से पूर्व ईश्वर से प्रार्थना करेंगे ईश्वर की प्रेरणाओं आज्ञाओं के अनुसार चलाए जा रहे अपने जीवन के स्मरण पूर्वक ईश्वर की आज्ञा के अनुरूप जीवन चलाने के संकल्प के साथ सत्प्रेरणाओं की कामना करेंगे वस्तुस्तु में तू हो है है तेरा ही ध्यान शांति और स्थिरता के साथ ज्ञान स्वरूप परमात्मा से शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति की कामना शुद्ध स्वीकार करते हुए उसकी आवश्यकता को सर्वाधिक उच्च मानते हुए कामना करेंगे भविष्य की संभावना को देखें उस समय मेरा जीवन कैसा होगा जब मेरी बुद्धि ईश्वरीय शुद्ध ज्ञान से परिपूर्ण होगी मेरे संपूर्ण व्यवहार शुद्ध ज्ञान से प्रेरित होंगे मेरा प्रत्येक कर्म शुद्ध हो चुका होगा कितना उच्च जीवन कितना निर्विकार जीवन कितना शांत और कितना हे शुद्ध ज्ञानवान परमात्मा हे अत्यंत पवित्र निर्विकार परमात्मा मैं जीवन के इस उच्च स्तर को प्राप्त करना चाहता हूं जीवन को मैसरत हू आपका सहयोग आपकी पास इसी प्रकार सतत बनी रहेगी से रुकेंगे आके पैदिक संध्या मानसिक और शारीरिक स्थिरता बनाए रखते हुए मन को और अधिक संस्कारों से युक्त करने के लिए मन में और अधिक आध्यात्मिक संस्कार डालने के लिए पूरी गंभीरता एकाग्रता से अर्थ भावना को प्रमुख रखते हुए मंत्रों के अनुसार चक्ष a uh -huh. Shri Ram Singh. जब अथवा प्राणायाम मंत्र का जब मानसिक रूप से करते रहेंगे ईश्वर के गुणों के स्मरण से उसके प्रति प्रीति बनाए रख प्राणायाम के बाद अब अघमर्षण पिछली उपासना से अब तक मन में जो दुर्विचार उठी हों उनको स्मरण में रखते हुए अथवा पूर्व के किसी दोष दुर्व्यसन दुर्गुण को मन में रखते हुए उससे अपने को अलग होते देखें उसकी इच्छा मात्र भी शेष नहीं बच रही है ऐसी स्थिति में अपने को ले जाएंगे ईश्वरस्य मेशतो वशी दोष से, से दुर्व्यसन से से, अथवा दुर्भावना से पृथक देखें उपासना की शांत सात्विक स्थिति में ये दुर्गुण दुर्व्यसन मुझे छू भी नहीं पा रहे हैं मेरे में इनका जैसे लेश भी ऐसी स्थिति में व्यवहार काल में भी इसी प्रकार की सात्विकता विवेक की स्थिति रखते हुए मैं दोषों से पृथक रह सकता हूं अपने कर्मों को अपने विचारों को पवित्र बनाए रख सकता हूं वर्तमान की मानसिक स्थिति की स्मृति बना ले मैं इस दुर्व्यसन से पूर्णतः मुक्त हूं व्यवहार काल में जब दुर्गुण की ओर प्रकृति होने की संभावना लगे तभी इस स्मृति को अगला मंत्र मुक्ति की प्राप्ति के लिए ईश्वर से समस्त सुखों की साधनों की कामना शन मन मनसा परिक्रमा परमात्मा को अधिपति स्वामी स्वीकारते हुए नमन परमात्मा को रक्षक मानते हुए और उसके द्वारा निर्मित वस्तुओं को अपना रक्षक मानते हुए उनके सदुपयोग मुक्ति प्राप्ति के प्रयोग की भावना के रूप में उनका नमन करते हुए और जो हानिकारक हैं जो मेरे से निर्देश करते हैं जिनसे मैं द्वेष करता हूं उन्हें ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार छोड़कर के, उनके साथ ईश्वरीय व्यवस्था अनुसार व्यवहार करके उनके साथ ईश्वर के अनुसार व्यवहार करने के संकल्प विचार को मन में रखेंगे हमने किश्न ओ प्राची दिग्निरिपतिरसि तो रक्षिता इ शुभ्यों नम एस्थे स्वयं श्रीष्मेल श प्रती ची दिखति पते स्तरत्म माइय उदी ची ोम थिपति स्वजो रक्षिता वो की क्यों द्रुआम वर्ष मीश वह्य नमो नमो नम नमा नम नमा नम वयम दिशमस्तम परमात्मा सबका अधिपति स्वामी है सदा सर्वदा रक्षा कर रहा है मेरे लिए सबके लिए इस समस्त आवश्यक पदार्थ उत्पन्न कर रखे हैं। सब मेरे हित के लिए व्यवस्था विद्यमान है और जो मेरी अन्यायपूर्वक हानि भी करते हैं उनके लिए भी परमात्मा ने मेरे साथ यदि अन्याय होता है उसके लिए भी न्याय व्यवस्था है अत्यम तो व्यवस्थाओं तो तो के होते हुए यदि मैं ईश्वर के निकट ना जा सकूं, इस मानव जीवन की सफलता ईश्वर की प्राप्ति न कर सकूं, समस्त व्यवस्थाएं मैं गवा दूंगा व्यर्थ कर दूंगा हे प्रभु इन सब व्यवस्थाओं का मूल्य इनकी महत्ता इनकी आवश्यकता में अनुभव कर रहा हूं इन सब का आपकी निकटता पाने के लिए करूंगा स्थान मंत्रों के माध्यम से ईश्वर के और निकट जाने का भाव बनाए उम सस्परी स्वाह पशन म उत्तम जाश्वाय सूर्य मुतदादनी चक्षुर्मित्र वोणसाने तचक्षुर्वास्ताचर पशेम शरद श शत अम शरद शत अतिम शरदश अगला जीवन सौ वर्ष तक चले और इस जीवन में मेरे समस्त कर्म परमात्मा की सन्निधि को पाने के लिए हो मेरे मन में ईश्वर की प्राप्ति का लक्ष्य सतत बना रहे मैं जीवन की सफलता ईश्वर को पाने में मुक्ति को पाने में समझता रहूं और तद अनुरूप एक कर्म को करता रहूं, हे प्रभु अपनी कृपा अपना सहयोग मेरे लिए इसी प्रकार देते रहे मैं आपकी व्यवस्थाओं का अधिकाधिक सदुपयोग करता चला जाऊंगा और अपने को पूर्ण पवित्र निर्विकार करके आपको पा सकूंगा अब धीरे से रुकेंगे उठने से पूर्व अपनी अपनी उपासना का निरीक्षण कर लें धन्यवाद कृतज्ञता आत्मविश्वास क्षमा प्रार्थना वासना की सर्वोच्च स्थिति को स्मरण करें अपने को अधिक से अधिक देर तक इसी स्थिति में बनाए रखने का बीच बीच में जब भी स्मरण आए इस स्थिति को अंदर ही अंदर बनाते रहें, आप धीरे धीरे हाथों में अंगुलियों में गति दें को धीरे धीरे दूसरे स्थान पर ले जाएं। आंतरिक स्थिति बनाए रखने का प्रयास उच्च स्थिति को अनुभव करते रहें। हाथों को पीछे ले जाकर टिका दें गति प्रदान करें पंजे टखने, उसी स्थान पर हिलाने थोड़ा अंदर की स्थिति भावना बनाए रखते हुए धीरे धीरे पैरों को में थोड़ी गति प्रदान करें कमर को धीरे धीरे हिला डुला लें, उच्च स्थिति की भावना रखते हुए नेत्रों को थोड़ा सा खोलें, दृष्टि नीचे और धीरे धीरे संतुलन बनाए रखते हुए खड़े हो जाएंगे खड़े होकर नेत्रों को पुनः बंद कर लें, भावना बनाए रखें दोनों हाथ अभिवादन मुद्रा में रघु तुम्हारे पावन पथ पर प्रभु तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर चले हम रूपे नक्षण भी अरे चले हम रूपे नक्षण भी हो यृ स्थिति बनाए रखते हुए धीरे धीरे नेत्रों को नीचे की ओर खोल लें और धीरे धीरे अगले कार्य के लिए प्रस्थान करें ओम शाह